कर्मानुष्ठान प्रयोजन शून्यता न ज्ञानीना ना अभिगम्यता क्षण कहते ठीक है देखिए आपने कहा ज्ञानी क्यों प्रवृत्ति अपेक्षित नहीं है प्रवृत्ति इष्ट नहीं है क्योंकि कर्म का अनुष्ठान प्रवृत्ति नहीं होगा क्योंकि कर्मों से प्राप्त नहीं है जो प्रयोजन प्राप्त है प्रयोजन अभाव कर्मानुष्ठान करेगा नहीं करेगा नहीं का तात्पर्य प्रवृत्ति उसकी नहीं होगी पूर्व पक्ष संज्ञा करते दी ऐसा है तो निवृत्ति भी क्यों करेगा वो निवृत्ति का क्या प्रोजन गया प्रवृत्ति क्वालुज्यूत्म तथेतरा प्रवृत्तिरोपयुक्ता चेत यदि प्रवृत्ति उपयोगहीन होने से उसमें प्रवृत्ति नहीं होता है यदि कहते हो तो निवृत्ति क्वाल उपयुक्त फिर ज्ञानी निवृत्ति क्यों करे गुस्सा कहा उपयोग रह जाता है तब कहते बोध ही ज्ञान का साधन निवृत्ति इन वास्तव में बांधेंगे ज्ञानी को इसकी भी जरूरत नहीं है न प्रवृत्ति ना निवृत्ति जिस अनुभव कर लिया उसके लिए जरूरत नहीं है बोध हेतु ज्ञान कर निवृत्ति है तो प्रवृत्ति किसका कारण होगा तब कहते भूत्साह तथे तरा भूत इच्छा बुद्धुम इच्छा की वो जानने की इच्छा जब जगता है तो उसके लिए प्रवृत्ति जरूरी है किसी चीज को जानने की इच्छा है और ज्ञान प्राप्त दोनों अलग चीज है इच्छा बहुत सारे अर्थात बौद्ध इच्छा वास्तव में ज्ञानी तो करता ही नहीं है तो उसके लिए तो इच्छा भी नहीं होती है जो अनुभव कर लिया उसकी तो नहीं है आगे से बुद्ध चित्र में कहेंगे यह पूर्व पक्ष का श्लोक है यदि ज्ञान के लिए निवृत्ति की जरूरत है तो ज्ञान की इच्छा के वजह से प्रवृत्ति भी जरूरत है ठीक ज्ञान की इच्छा मात्र से ज्ञान प्राप्त होने वाला नहीं है अर्थात तो ज्ञान की इच्छा जब जगती है तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए अंतपर्ण शुद्ध अर्थ विभिन्न प्रकार की प्रवृत्तियां करनी ही पड़ेगी कर्म भी करना पड़ेगा उपासना करनी पड़ेगी सब कर फिर वो ज्ञान के लिए निवृत्ति मतलब ज्ञान की अनुभूति के लिए निवृत्ति श्रवण के लिए मनन के लिए निवृत्ति नहीं श्रवण और मनन के लिए प्रवृत्ति और ज्ञान का अनुभूति नित्यासन के लिए निवृत्ति और कई लोग तो कहते नवण के लिए प्रवृत्ति मण नित्यासन दोनों के लिए निवृत्ति ज्ञान की इच्छा हुई ज्ञान कहां से मिलेगा श्रवण करना पड़ेगा श्रवण करने के लिए प्रवृत्ति करनी पड़ेगी श्रवण में श्रवण भी नियम है अंतरंग साधन साधन सब होना चाहिए उन साधनों से युक्त होकर के संतुष्ट संपन्न होता व्यक्ति हो श्रवण करेगा और सांतु संपन्न होने के लिए उसको बहुत प्रवृत्ति होनी पड़ेगी इसे भूत सावृत्ति बोधस् बोध हेतु निवृत्ति अतएव दोनों जरूरत है ज्ञानी को ये पूर्व स्पर्धा है तो सिद्धांतिक दोनो तो दोनों की जरूरत नहीं ज्ञानी को बुद्ध से भूत जो बुद्ध है जो ज्ञान हो गया अनुभव कर लिया उसके अंदर बहुत सा कहां से रह जाएगा ज्ञान की इच्छा कहां रहेगी? जब ज्ञान का जिसने अनुभव कर लिया उस ज्ञान के प्रवृत्ति अनुपयोगी तम जिससे प्रवृत्ति अनुपयोगी है पुनः संकत है तब कते फिर निवृत्ति कुरुत नहीं बुद्धेता नाप्य सब बुद्ध दे पुनः अपादाद अनुवर्ते साधना कहते हैं कि भाई बुद्ध के अंदर जिसको ज्ञान हो गया ज्ञानी हो गया है उसके अंदर गुस्सा जानने की इच्छा ज्ञान की इच्छा अब नहीं रह जाती है अतएव वो प्रवृत्ति नहीं होगा तब पूर्व पक्षी कहता है ठीक है लेकिन प्रार्थन बीच बीच में वासना व्यवहार हो जाता है तो बीच में शायद कुछ देर के लिए ज्ञान की विस्मृति होती हो इसे दो उस ज्ञान के लिए निवृत्ति तो करना ही पड़ा तब सिद्धांत देते है, वो भी जरूरत नहीं है नापि असौ बुद्धते पूर्ण और ज्ञान भी दोबारा उसको होने की जरूरत नहीं है आते हुए निवृत्ति की भी जरूरत नहीं है ईश्वर्य से बादल हटके दोबारा बादल घेर भी सकते हैं ना उसी प्रकार से यहाँ पर ज्ञान को दोबारा जो है प्रारक्रम से हो रहे व्यवहार को लेकर के ले बाधा आ सकती है उस बाधा की निवृत्ति के लिए निवृत्ति का अभ्यास करना पड़ेगा भी जरूरत नहीं है क्यों अबाधा एक बार ज्ञान अनुभव हो गया उस ज्ञान को आप किसी भी साधन से बाध नहीं कर सकते तो बोध बोध और लेकिन बोध क्या दिख रही है कहते न तो अन्य साधना वह अन्य साधन से सा अनुवृत्ति नहीं है स्वरूप ही होता है थे थे थे थे प्रकाश है प्रकाश अभी है कुछ तेरे वासना कुछ और आ गया फिर लेकिन वापस प्रकाश बना रहेगा पराक्रम क्षय हुई वासर दूर हुआ फिर वापस वही स्थिति रहेगी दोबारा ज्ञान के लिए प्रयास कोई अन्य साधन से करने की जरूरत नहीं है वह अभावित वस्तु स्वतः ही बारम्बार अनिवृत्त होकर दिखाई देता है ठीक है पुनर बाबत के बहुत साहनी है तो प्रवृत्ति नहीं है बुद्ध से पुनर बाबा तद हेतु निवृत्त रूप बुद्धम प्रति अनुपयोगी बुद्ध का पुनर्बोध की जरूरत न होने से उस बोध कारण की निवृत्ति भी बुद्ध के प्रति अनुपयोगी नहीं पूर्व ठीक है हम भी मानते इस बात नाप क्या सकृत जात से बोध निवृत्ति निवृत्त तो पूर्व पूर्वपक्ष लेकिन फिर भी सकृत उत्पन्न जो ज्ञान है एक बार जो पहली बार पैदा हो गया ज्ञान है उस स्थिरता के लिए निवृत्ति जरूरी है इत्यास स्थिर तो क्या चीज है कोई चीज अस्थिर है कब कहा जाता है कोई चीज अपने पा लिया पायो वो चीज़ बोजन पाया वह चीज अस्थिर जैसे आपने भोजन पाया भोजन पाने से हुई भूख मिट गया है ना भूख निवृत्ति पूर्वक तृप्ति जो है वो अस्थिर है क्यों सिद्धो बारह भूख का अनुभव आ ना बाधक है उस तृप्ति का बाधक है इसको क्या बोला गया शांकुशा तृप्ति उसको उस शांकोशा तृप्ति जहां भी हो शांको सुख जो भी होगा विशेष सुख जो भी दो क्या होता है अन्य बाहित होते रहता है लेकिन ज्ञान कभी अस्थिर होता नहीं क्यों उसको कोई बाधने वाला नहीं अरे ज्ञान सदा स्थिर ही होगा अबाधित्व अरे स्थिरत्व बाध का भाव अपेक्षित नतु न क्योंकि स्थिरता के लिए साधनांतर की अपेक्षा नहीं है स्थिरता के लिए बाधक नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज की स्थिरत्व बाधक के वश से नष्ट हो जाता है आते हुए किसी लाने के लिए हमें साधनांतर की अपेक्षा लोक व्यवहार में बने देखने को मिलता है ऐसे ज्ञान में स्थित लाने के लिए साधकांतर की अपेक्षा नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि बाधकांतर भी नहीं है अन्य चीजों में स्थिर लाने के लिए हमें साधकंतर अपेक्षा होता क्यों क्योंकि बाधकांतर स्वयं क् दिमाग उस तरह तो बार बार भ होता है फिर दूसरा साधन से उसको बार बार अस्तर तो लाने का प्रयास करनी पड़ती है ये जो चक्कर चल, चल रहा है बाधक के कारण से साधनांतर जुगाड़ करनी पड़ती है अभी तृप्ति हुई इन बाधक आ गया कुछ घंटों के बाद सारा माल साफ फिर भूख लग गई अब भूख ले क्या करें अब अब फिर साधनांतर जुगाड़ करो और को सब्जी उब्जी बनाओ जोर बनाओ ये करो वो करो चलता ये चक्कर चलते रहेगा बार बार बाधक है इसलिए बार बार साधना की अपेक्षा है अतुशा कभी स्थिर नहीं होती है क्योंकि उसकी बाधक विद्यमान है बाधक विद्यमान होने से बार बार में अपेक्षा करनी पड़ती है इन ऐसे ज्ञान के मामले में नहीं है क्योंकि इसका कोई बाधक ही नहीं है अतित लाने के लिए हमें साधारंतर की अपेक्षा नहीं रह जाता है इस बात को मन सिद्धांत ने कहा अपाधा अनुवर्तित हो वाक्य प्रमाण्ञान से बलवदा कि वाक्य जो तत्व से आज महावाक्य हम ब्रह्म से महावाक्य रूपी प्रमाण से जन्म जो ज्ञान है इस ज्ञान को के लिए कोई और इससे बलवान प्रमाण नहीं है जिसको बाध दे जैसे चक्षुरिंद्र से पहले ज्ञान हुआ इदम रजतम फिर उसी चक्षुर ने क्या किया विशिष्ट प्रकाश आदि की सहायता से लिया तो क्या कर दिया? को बात दिया को और दोनों अलग अलग प्रमाण तो प्रमाण प्रमाण क्या था? अंधकार आदि थी। दूसरा प्रकाश वाला है तो एक प्रमाण जन्य ज्ञान को दूसरा उससे बलवान प्रमाण जन्य ज्ञान क्या करता है बाध देता है लोग व्यवहार में देखने को मिलता है ऐसा यहां नहीं हो सकता क्योंकि वेदांत के जो महावाक्य हैं, इन महावाक्य जन ज्ञान को महावाक्य रूपी प्रमाण से जन जो ज्ञान है इसको बांधने के लिए इस प्रमाण से ज्यादा बलवान प्रमाण दुनिया में कोई है ही नहीं जिससे जन ज्ञान इसको बांध सके अतएव वेदांत के इन महावाक्यों से बढ़कर कोई दूसरा बलवान प्रमाण ही ना होने के कारण से यह अपाधित ज्ञान रहा तो न साधना जब ज्ञान बाधित हुआ ही नहीं है उस उसे लाने के लिए साधना अपेक्षा नहीं है तदर्थम न इसलिए उस लाने के लिए अनुष्ठान करने की अपेक्षा नहीं रह जाता प्रमाणांतरण अबाधे अभी ठीक है प्रमाणांतर से तो बाधित नहीं हो रहा है लेकिन ज्ञान के विरोधी अज्ञान है ना वो बार बार बाधेगा बाधे अपनी अविद्य कर्तृत्व कर्तृत्व अध्याद्य तत्तृत्व भले प्रमाणांतर से बाधित न हो लेकिन ज्ञान का विरोधी अज्ञान नाम का चीज सदा बना रहता है और उस अज्ञान का कार्य जो कर्तृत्व भोक्तृत्व है वो भी बना हुआ है ठीक व्यवहार होता देख रहे ना ज्ञानी शरीर से वजह से वार हो रहा है उस वार को देखते हुए दूसरा ज्ञानी कहेगा इसका मतलब इस शरीर को मेवार हो रहा है इसका जरूर इसमें भी अज्ञान है और अज्ञान के कारण है तो वो क्या करेगा उस ज्ञान को बाधेगा जब पहले बात नहीं कर सके बाद में क्या बाधेंगे ना विद्या पूरे वत्व बोधे न बाधित उभे ये ना विद्या ना भी तत्काल को बाधित नहीं कर सकती ना उसका कार्य करते कर ज्ञान को बाधित कर सकते हम बोधम ना तुम ना विद्या ना भी तत्कार तो पहले ही तत्व ज्ञान के दुर्भ बायप हो चुके हैं जैसे बिल्ली ने चूहे को मार डाला और बाद में चूहा जो है मरा चूहा बिल्लू को मार देगा ऐसे कैसे होगा ये कभी नहीं हो सकता उसी प्रकार यहां पर भी जिस ब्रह्मज्ञान ने अविद्या उत्पन्न होने में पहले ने पैदा कर नहीं सका अविद्या उत्पन्न हुआ जैसे ज्ञान उसने अविद्या को नष्ट कर दिया वो नष्ट अविद्या अवज्ञान को कैसे बाधित कर देगा नहीं हो सकता बाधित उतः क्योंकि वे के दोनों बाधित हो चुके हैं में से कोई नहीं रह गया है जो कि अब ज्ञान को बाधित कर सके नवि से प्रतीय से बाहितत्व असंभवात भवे अविद्या होने के बावजूद भी लेकिन उसके कार्य तो प्रतीत हो रहा है ना तत्कार प्रतीय कार्य क्या है कर्तृत्व वो तो लगातार वायु तत्व असंभव है ना और उसका होना असंभव हो है अतएव तेन अर्थात कर्तव्य होनी चाहिए इत्याशं ऐसा क्षण कर जवाब देते हैं उपादान निवृत्ति व्यापारी वायु तत्वात्थ लेकिन उपाधान भूत विद्यावृत्ति होने से कार्य अपने आप निवृत्त हो गया कर्तभुक्त भी निवृत्त हो चुका है न ते नपि पादशं कि तुम शक्यते उस कर्तरभोक्तृ के द्वारा भी बाह्य आशंका नहीं कर सकते इत्याह बाह्य तन्द्रशता मक्षय तेन बाधा न शक्यते जीवन नाकुर्ण मार्जारं हन्ति अन्यतः समृतः बाह्य तन्द्रशता मक्षय काते देखो तेन बाधा न शक्यते क्ष के द्वारा दृश्यता बाहितम तेना अभी उनके द्वारा ज्ञान का बाद होना संभव नहीं है जैसे जीते जी आखू न मार जा रंती जीवित रहते हुए चूहा ने बिल्ली को नहीं मार सका हन्या कतमृता मरने के बाद कैसे उसको मार डालेगा उसी प्रकार यहां पर समझो अक्षय ने प्रमाण ही अक्षय का मतलब वेदांत वाक्य प्रमाण ही अंक से अंकों के द्वारा ऐसा अर्थ नहीं करना अक्षय ने वेदांत वाक्य भी प्रमाण ही कैसा तो प्रमाण है वो अत्यंत अप्रोक्ष प्रमाण है ना साक्षात साक्षात प्रोक्षात ब्रह्मो अत्यंत परोक्षानुभूति है वो तादृश प्रोक्षानुभूति रूपी प्रमाण के द्वारा बाधितम दृश्यता उसकी दृश्यता भी बाधित हो आते है। इसलिए उस के जो भी जिसका हो न बात है अत्यंत मिथ्या है ऐसा निश्चय हो चुका है वो अब क्या कर सकता है नहीं आखिर मूषक दृष्टान द्वैत दर्शन तत्व बाधा भव कचिग न्याय प्रदर्शनी दृढ़ी तुम तद अनुकूल दृष्टान्त महा द्वैद दर्शन के द्वारा तत्व बोध का भी बाध होता ही नहीं बने बाधेक वजह से द्वैत दर्शन होते रहे लेकिन अवतारस द्वैत दर्शन के द्वारा तत्व बोध का बाद नहीं होता इस बात को कई मुद्द न्याय के द्वारा दिखाना चाहते और दृढ़ तो दृढ़ तुम तद अनुकूल दृष्टान्त महा दृढ़ करने के ग्रह दृष्टांत दे रहे अपिपाशपता निष्फलेश का प्रमाण कहते हैं पाशपतास्त्र जैसा महान अस्त्र के द्वारा जो मरा नहीं है उसको जो साधारण अस्त्र जो मुंडे जिसका धार भी नहीं है वो उसको मारना डाले क्या घाव भी नहीं पैदा नहीं कर सकता जब पाशपतास्त्र जैसा महान अस्त्र जिसको मार नहीं सका तो उसको साधारण अस्त्र जिसका धार भी नहीं है वो कैसे मार डालेंगे जैसे धार वाले चाकू सब्जी को नहीं काट पा रहा ऐसा सब्जी कड़क सूखा पड़ा है और उसको बिना धार वाले चाकू काट दिया ऐसे कैसे होगा हथौड़ा से भी नहीं टूट रहा है उसको धानतों से तोड़ लिया लड्डू को कैसे होगा ऐसे ही होते लड्डू बना लेते कई बार हो जाता है हथौड़े से तोड़ने पड़ते हैं खाने के लिए धन तंत्र कैसे टूटेगा जो हथौड़े से नहीं टूट रहा है ऐसा नहीं कोई दृष्टान्त आप कल्पना कर सकते हैं कहने का मतलब उत्कृष्ट साधन के द्वारा भी जो बालित नहीं हो सका निकृष्ट साधन से बालित कैसे हो जाएगा असंभव पाशपतास्त्र पाशपतास्त्र के द्वारा भी यह विद्धेत नृद्ध होने के बावजूद भी जो मरता नहीं माने निष्फलेश बिल्कुल धार धूर कुछ नहीं ऐसे फालतू का बाण बाण जैसे ट्रेनिंग के देते वैसे वाला बाण ये फायरिंग के लिए देते हम लोगों को एनसीसी में जब जाते हैं ना एनसीसी और गोली बंदूक देते फायरिंग करो वो वो किसको लगेगा तो अभी दर्द भी नहीं होगा काटेगा छेदगा सब अनुभव कर चुके हैं फिर चला है खूब चलाए देख लो कितना होता है सब थोड़ा थोड़ा देख के देखे हुए राज्य कुछ घुसने की जरूरत ही नहीं पड़ी थोड़े से भगवानी का बस रहने रहना छोड़ो तेरे काम का नहीं है निष्फलेश निष्फल दाल यीशु के तरह वितुन मने तुध बेखरे तुझ जा सकता प्रत्येक ताड़ी तो ंगड़ का टक्कर मारो दिया है अंब वो आदमी क्या नंशदी मर जाएगा उतने से का प्रमा इसमें क्या प्रामाणिकता हो सकता है बताओ अर्थ असंभव है यथा यह तो यहां पर भी समझो महान जो भयंकर अविद्या वो नष्ट नहीं कर सके बाधित नहीं कर सकती है ज्ञान को जब उसकी तुच्छ कार्य जब कर तो भोक्तृत्व है वो कैसे मानता वो कैसे बाधित कर देगा ज्ञान यह यहामर्थ पाशपतास्त्रण विदे न समर्थ पुरुष है के पाशपतास्त्री मरा नही तो किल स निष्फलशु वितूं शल्यरिषु न्यथते देहासन नंशति नाशं प्राप्ति का प्रमा प्रमाण ऐसा व्यक्ति कर वितुन्ना कर्त शल्यरईषु न शनि काटने का धार, उससे रहित के द्वारा तो पीड़ित जो शरीर धारहितनेथितर ऐसा होकर के मर जाता है ऐसे कहने में क्या प्रमा प्रमाणम प्रमाण नहीं हो सकता यथा तथा दृष्टान सिद्धम दाना आयुर्वेद शल्य चिकित्सा शल्य चिकित्सा बोलते चाकू ताकू से काट फाट किया ऑपरेशन आज की भाषा में क्या बोलते ऑपरेशन यद्यपि भारत में जिस प्रकार की शल्य चिकित्सा थी उस प्रकार की आज दुनिया में है ही नहीं कहीं भी मूढ़ो ने उस समय जो शल्य चिकित्सा इतना बढ़िया था और उसको छोड़ दिया कि अंग्रेज आए कि उन्होंने ऐसे अंग्रेज से पहले वो मूल्य लोग आए उर्दू लोग वो लोग जब आए उन्होंने आपको यूनानी दवाई उनसे जो है करने लग गए उसी को मान लिया इन लोगों तो ने भाई अंग्रेज आएगा तो नहीं कहा इसकी भी जरूरत नहीं है हम कर देते थे झटपट लेकिन ने नहीं दे कर इनकी द्वारा किया हुआ चिकित्सा जो शल्य चिकित्सा होता है इनका बहुत साइड इफेक्ट होता है प्रतिक्रिया बहुत होती है एक बीमारी के लिए ऑपरेशन किया दूसरी बीमारी आ जाती है आयुर्वेदिक पद्धति की जो शल्य चिकित्सा थी उस जमाने में वो ऐसा ऐसी लक्षण प्रक्रिया क्योंकि मोटे मोटे चाकू वगैरह भी ऐसे ही थे तो वे नहीं है जिनकी अंक जैसे है आज के ऑपरेशन थिएटर में जाओ कितने अस्त्र शस्त्र है इतना लाइट लुट दुनिया पर लफड़ा ए बनाना पड़ता है और वो जमाने कुछ भी नहीं खुलेआम कर देते थे और इससे बढ़िया ऑपरेशन होता था कलयुग ऐसा है हमारे सनातन परम्परा सबको नट कर दे नकली चीजों को पकड़ बैठे मंत्र का प्रयोग है केवल मल्लम पट्टी चीज मंत्र भी प्रयोग ये विशेषता है हमारे शल्य चिकित्सा वो दैवी शक्ति और भौतिक शक्ति दोनों का इस्तेमाल कर इसे कोई परेशानी नहीं होती थी और आजकल होती केवल मंत्र सिद्धि मानना क्या है ही है इसमें क्या संशय अच्छा, बिल्कुल वेदांति क्या हो गई व्यवहार है तो व्यवहार मना कर रहे वेदांति कभी मंत्र को मना के वेदांति नहीं कभी वेद वेदांत सारा वेद को मानता है रीति सिद्धि को मानता है बल्कि रीति सिद्धि को त्याग हो तो ब्रह्मानुभूति होगी कहा जान उससे भी वैराग्य होना चाहिए रिद्धि सिद्धि से योग सूत्र और स्वयं कहते हैं विभूति पाद में रखा है विभूति से जब वैराग्य नहीं होगा तब तो तक कई बी प्राप्ति नहीं और कोई भी साधना करोगे तो सिद्धियां जरूर मिलेंगी जैसे योग सूत्र की व्यवस्था देखो पहले समाधि का लालच दिया समाधि पाद तो के के के कर लालच में कते नहीं हो होने वाला साधना से तेरे को मिलेंगे कई बारि नहीं मिलेगा भले तो समाधि की लालच में साधना कर रहा है समाधि नहीं लगेगी पहले विभूतियां आएंगी तुम्हारे पास सारी समाधराया समाधि में बाधक जो उसे विरक्त हो देता है तो उसी को कई बजे इसलिए बाद में कभी नहीं बात योगी हो विदांति हो सब भानते सिद्धि को मंत्र को सब कुछ को मिलता आचार्य शंकर तो ब्रह्म सूत्र कई बार बात को कर चुके बल्कि होते मंत्र अनुष्ठान करोगे उसका सारे चीज जानना चाहिए बोलते आचार्य शंकर उसका छंद जानो ऋषि जानो मंत्र का न्यास जानो विनियोग जानो जान की करना चाहिए उसकी देवता ऋषि छंद न्यास विनियोग ये पांच जानों ने कोई मंत्र जपना नहीं चाहिए आचार्य शंकर वेदांतिक चों का वे मना नहीं करता कभी भी अभी क्या बोला ज्ञान से पहले सारी जरूरत है ज्ञान के नहीं है मंत्र का का सिद्धि खत्म वहां ज्ञान मत छो जब ज्ञान के दृष्टिकोण से कुछ भी है पूछ जगत नहीं है मंत्र का सिद्धि का पैर का ठीक करना का शल बने तेज था दृष्टवित वस्तु को अभ्याष्टांग घटाए आदावेद्य चितित्र स्वारीभमाणया बोधो अजयत सोद्य सुदृढ़ो बाध्यता कथम ज्ञान लड़ाई लड़ी, भयंकर लड़ाई किससे अज्ञान से अविद्या से। अनेक जन्मो से खोप वेदांत शास्त्र पढ़ रहे अभ्यास कर रहे हैं कर रहे है, कर रहे हैं कर रहे है, कर है, करते करते करते करते, करते। कितनी भयंकर ज्ञान से लड़ाई हुई है एक जन्म नहीं हुआ एक साल दो साल की लड़ाई के लिए ये तो अनेक जन्मों की लड़ाई है भगवान खुद के अनेक जन्म संसि कश्चित व्यक्ति मान तत्व तो था फिर भी कोई कोई एकाध जानता है सब नहीं जान पाते लड़ाई लड़ करके एकाध कोई विजयी हो पाता है सब हारते ही है अविद्या के सामने घुटना टेक अभी ऐसी माया जाल फेरती है ऐसी चेलियों को भेज देती है ऐसी माया को भेज देती है आज जाता है और अच्छे अच्छे लोग गिर जाते इस बड़े बड़े ऋषियों की कहानियां अब ये छोटे मोटे कथाकार कीर्तनकार तो क्या गिनती है विश्वामित्र जैसे हाल खराब इनका तो क्या कहना है एक बार शिवानी जी महाराज जी से एक प्रश्न पूछा महाराज आप महात्मा लोग बड़े बड़े तपस्वी महाता बैठे हुए हैं कि पहले जमाने में सुनाया जाता था ऋषियों का तप भंग करने के लिए देवता लोग उनके तप से भयभीत हो जाते थे सारा मेरा ईश्वर्य लूट लेगा भय से क्या करते थे इंद्रादि गुरुवशी अप्सरा मेनका भेजते थे और तप्सरा को भेजा जाता था तप भंग करने और आजकल ऐसा कोई है क्या महात्मा यहाँ है जिसके पास कोई आई हो अप्सरा और तब भंग करता हो ऐसी तपस्वी महाराज तो की क्या जरूरत है? आजकल महात्मा तपस्या को भंग कर में। अरे एक विदेशी गोरी चमड़ी आ जाए उतना ही काफी है उतने में ये बिखर जाते और भी घटिया देखना चाहते हो आश्रम में भंगी न आती ना उसी का पीछे भूल जाती सर वो बंगिन के चक्कर में फंस जाए क्या आजकल साधु रहे क्या कर रहे केवल वेश पहने हुए कोई तब कुछ नहीं इसीलिए इंद्रादी को डर ही नहीं आजकल के महात्माओं से कि वो मेहनत आपको भेजे को भी क्यों भेजेगा वो तो यहां मिल रही है जो भंगिनों से संतुष्ट हो रही है आप स्वामी क्या जरूरत है स्वामी महाराज जैसे बोलते थे धनी का तपस्या भी ज्ञान के लिए तब कोई साधन थोड़ी इसमें विघ्न बहुत डालते थे लो। वो तो वरुण देवता ने क्या किया था जलोदर पैदा करेगा पानी पानी कर दिया पेट में आता न पुराणों में कहानी वो आदमी क्या करेगा और तो भागा छोड़ तो छाड़ का पानी में खराब है पानी दूषित है तो पानी से बीमारी हो गई है उस जगह छोड़नी पड़ी पढ़ाई छोड़ ये देवता अनेक प्रकार से डालते हैं पहले छोटे मोटे डाल देते बुखार वगैरह वगैरह छोटे मोटे दवा नहीं उसको सहन कर लेते हैं इंजेक्शन दवाई गोली फाली से काम चला लेते हो फिर थोड़ी बड़ी बीमारी डालते हैं और बड़ी बीमारी को भी झेल लेते हो तो ऐसे नहीं मानने वाला है थोड़े छोकरी को भेज दो छोकरी को बेच देते उससे भी नहीं मानोगे माल भेज दो सकता गड्डी का गड्डी, नहीं गड्डी थप्पी लग जाए गड्डियों के सामने आदमी सब जान भूल जाता है अंतिम अस्त्र उन लोगों का यही इसे आदव अविद्या स्व कार्य जिर्मान अत्यंत विचित्र अपना जो कार्य कर्तृत्व तो भोक्तृत्व तो प्रमात तो जस्टित्व तो शरतृत्व इत्यादि तो के द्वारा अविद्या जिस तरह विजृंब मानया वृद्धि को प्राप्त होती रहती अनेक प्रकार से वृद्धि को भी प्राप्त होती रहती सदाव माया उसके साथ युद्धवा युद्ध लड़ करके बोधो अजय ज्ञान ने क्या किया विजय पा लिया है ऐसा वह ज्ञान सौ आद्य सुदृढ़ जो सुदृढ़ ज्ञान है वह आज क्या उस अविद्या से बाहित हो जाएगा जिस पर विजय पा लिया था उससे बाधित हो जाएगा नहीं हो सकता आदो अभ्यास समय चित्रे बहुविध तत्कार प्रमात भोक्तृत्तृत् जन्मया विवर्धमानया अविद्य बोधो युद्धं कृत्वा युद्ध आदो सबसे पहले ज्ञान की लड़ाई किसे हुई अज्ञान के साथ कैसे है वह ज्ञान विद्या अभ्यास समय आदो हमने उस समय कब ज्ञान के बाद नहीं ज्ञान से पहले विद्या का अभ्यास ब्रह्म विद्या का श्रवण मणन विद्यासन काल में विद्याभ्यास नाना प्रकार से माया आपको परेशान करेगी नाना प्रकार क्या है अपना कार्य उसका परमातृत्व भोक्तृत्व कर्तृत्व आदियों के द्वारा जिम्भ मानया विवर्धम वृद्धि को प्राप्त होती रहती है जो ऐसी विद्या के साथ में लड़ाई कौन लड़ा बोध ज्ञान में लड़ाई लड़ना शुरू करा युद्धवा युद्धम करके तामे उस अविद्या को श्रेष्ठ जीत दिया जिसको परास्त कर दिया है परास्त करने से बूढ़ा हो गया और जवानी हो जा तो बोल ना राजा माल एक बार किसी राजा को परास्त कर दिया एक राजा ने दूसरे राजा को परास्त कर दिया बाद में जब जिसने परास्त करके विजय पाया था वो धीरे धीरे बूढ़ा हो गया अब उस राजा का बेटा राजा बन गया और वो जवान था वो चढ़ाई कर दी अब बूढ़ा राजा जवान राजा हार गया होता है ना इसने उसको हराया था अब वो, वो खुद ही ना हराया तो मान बेटा ने हरा दी कोई ना कोई तो हरा ही दिया बूढ़ा हो गया शिथिल हो गया इसको परास्त कर, परास कर दिया ऐसा यहाँ नहीं होगा क्योंकि ज्ञान ने आविद्या को परास्त कर दिया और अविद्या के संतान या कोई ज्ञान को उल्टा प्राप्त कर दे उसे ज्ञान को बुढ़ा होना पड़ेगा ना तब वो अविद्या का बेटा जवान हो तो वो इसको मार डालेगा, लेकिन ज्ञान तो उत्तर सुदृढ़ होता है बुढ़ा नहीं होता कभी, वो तो शिथिल नहीं होता अत अविद्या सौ बेटे भी हो जाए सौ पीढ़ियां भी जग जावे तो भी ज्ञान को मिटा नहीं सकते इसे कहते कि देखो सुदृढ़ ज्ञान कैसा है हो गया राज अदेव कथम बाध्यता कैसे बाधित कर देगी विद्या दोबारा बताओ उसके हाँ, सुदृढ़ उस कैसे होगा अभ्यास की पुटता से सुदृढ़ अद्यम अविद्या सत्याम निर्मूल तत्कार कथम बाध्यता जब आज अविद्या को ही निवृत्त कर दिया तो मूल रहित आप उसके जो कार्य बेटा कौन अध्यास के द्वारा कल्पित करता कर सकते हैं ज्ञान को कैसे करेंगे न बात करता किसी प्रकार से नहीं कर दिया पदार्थों को ही श्रोता के बुद्धि में सम्यक प्रकार से बिठाने के लिए बहुत सुंदर रूपक के द्वारा समझाया जा रहा है तत्कार न मारिता नीति सम्राज जैसे किसी सम्राट ने हजारों लोगों को मार डाला हजारों मुर्दे पड़े हैं उन मुर्दों को देख के मारने वाला सम्राट भयभीत हो जाएगा भरी सारे मुर्दे खड़े हो जाएंगे तो क्या होगा मेरा हम तो मार तो दिए हैं अब दोबारा खड़े हो जाएंगे तो क्या होगा मेरा ऐसा उठा राजा को जिसने हजारों को मार डाला वह व्यक्ति उन मुर्दों को देख करके भयभीत नहीं होता बल्कि उन मुर्दों के बदौलत उसकी जय जयकार होती वाह क्या वीर है इसे इतने हजारों को मार डाला ये तो इतनी कीमती होती थी ना पहले महारथी अथीरथी रथी, अथी रथी, रथी। गिनते थे ना किस किसका नाम पड़ता था जो अकेला हजार लोगों से लड़के जीत जाए रथी जो दस हजार से लड़के जीत जाए महारथी एक लाख घिरे हुए हैं और अकेला लड़के मार डालता है अतिरथिर अतिरथी वो अर्जुन वगैरह क्या थे अतिरथी लोग अकेले पर्याप्त मारने को आ लाख इकट्ठे धड़ाक से मार डालेंगे सबको ऐसे मंत्र और ऐसी बाणों की विद्या उनके पास थी एक बाण को लाख बाण बना करके छोड़ देते साब इकट्ठे स्वाह हो जाते दूसरा बाण चलाने से पहले इनकी बाण तक पहुंच जाती थी ऐसा वेग से भी छोड़ते इतनी सामर्थ्य थी अब बर्बरीक देखो नहाभ्रत से शुरू में ही झक कह बर्बरीक राक्षसी के बेटा का बेटा भीम की पत्नी थी हिडम्बा हिडम्बा का बेटा है धरोतकच। धरोतकच का बेटा बर्बरीक आसुरी वंश पैदा हुआ लेकिन बीज की इतनी महिमा देखो भीम का बीज है ना वो बरब्रिको कहता है क्या जरूरत ना लोग सब पांडव वाण्डव दुनिया और दादा लोग सब इकट्ठे हो रहे हैं बुढ़ोगे क्या जरूरत है मैं अकेला काफी हूं इन सबको निपटा दूंगी पूरे जितने ग्यारह क्षय सेना है एक भी चिंता नहीं कोई लड़ाई की जरूरत नहीं अच्छा करोगे? दो बांध से एक बांध से सब मैं पहले पूजा करूंगा क्योंकि छोटा बच्चा हूं मैं पहले इनकी पूजा करूंगा फिर इनको स्वरूप भेज दूंगा कैसे करोगे पहले पूजा कर दिखा, उनने अपना बांध निकाला अपने खून को कर दिया छेद करके हल्का कर, खून निकाला और उसको बाण छोड़ क्या मंत्र मारा वो ग्यारह सेना के हर एक आदमी के ऊपर उतनी बाण बन गए वो, और सब बाणों में खून और सारे खून से सब कुछ भगवान कृष्ण देखकर घरे तो गड़बड़ कर देगा सारी की प्रतिज्ञा नष्ट गड़बड़ हो जाएंगी तुरंत छप्र छोड़ के सर काट दिया हमने तो ही मावर खत्म था लेकिन भगवान की कृपा भी थी उस तो उसको कहा कि तू तो जिंदा रहे तेरे तो खोपड़ी जिंदा रहेगा धड़ खत्म हो गया नहीं खोपड़ी जिंदा रहे राहु का जैसे अब तुम्हारी जो इच्छा है बोलो पहले तो हम युद्ध को देखना तब कराना ही चाहेंगे तो कराओ युद्ध और क्या करें मेरे तो खत्म नहीं करवा रहे हो अब अपने तरीके से खत्म करवाना चाहते हो तो खत्म करवाओ मुझे देख क्या हो नहीं ठीक है खोपड़े को सीधा उसे स्वर्ण चक्र वाले दिया तो पर्वत के ऊपर बैठाओ स्व चक्र ने उसको छोड़ के चक्र वापस आ भगवान के हाथ में वहीं बैठे सारा युद्ध को देख रहा युद्ध के बाद जब अहंकार हुआ सबको अर्जुन ने कहा इतने को मारा भीम ने कहा मारा वो सब प्रेम गिन रहे है हमारे हुआ विजय कृष्ण भगवान मन ही मन हंस रहे और इन राह ने क्या जब नकुल सहदेव भी बोलने लग गए सब बोलने लग गए मैंने ये किया मैंने वो किया तो हंस दिए जो से तो अर्जुन ने कहा क्या बात क्यों हंस रहे हो कहते तो के चल बरबरी के पास ले गए वो साक्षी पूरी दुखा पूछो इससे तो किसने किसको मारा तो बर्बरी कहते किसने किस को मारा ही नहीं ये सब पहले से मरे हुए थे और हमने देखा सब सबसे सुषण चक्र दौड़ता था सब कुपड़े काटते जाता था चक्र जा रहा है चक्र खेल खेल रहा है सरा अपना अपना काटा जा रहा है और तुम लोगों को लग रहा है तुम्हारे बाण मार रहा है तेरे बान तेरे गधा ने किसी को नहीं मारा है को सुदर्शन चक्र ने काटते गए तब तो सबके अहंकार टूटी बिना कृष्ण भगवान की इच्छा का किसी की मृत्यु ही नहीं हुई इस तरह से योग्यता है ना सामर्थ्य जो है सबसे बड़ा चीज है यहां पर भी कहते देखो वो जो उसे क्या हुआ दृष्टान्त पर राजा ने मारा शौन से वो नहीं होता जय जयकार हो सर यहां पर भी क्या है इस ज्ञान का जय होगा क्योंकि जो है ज्ञान ने इस अविद्या अनंत जो आप था सब को मिटा दिया और मिटाई हुए आविद्या पर मुर्दे पड़े हैं उन मुर्दों को देख करके ज्ञान भयभीत ही होता जो ज्ञान को उल्टा उसको दिखा करके जय अज्ञान तत्कार्य अज्ञान और कार्य रूप रूपक क्या या? अज्ञान से कार्य कैसे हैं तो मुर्दे है मारिता मुर्दे कैसे हो गए ज्ञान की तरफ मारिता मारे गए हैं वो आप उन्हें देखकर करके बोध सम्राज न भी बोध रूपी सम्राट को जिसने सबको मार डाला है उसको भय नाम का चीज हो नहीं सकता वाह भय पद प्राप्त कीर्ति प्रति तो पर लेकिन मूर्धों के माध्यम से उस ज्ञान सम्राट का कीर्ति ही होती है उल्टा उसका कोई भय या अपमान उसके तो प्रकृति, तो प्रकृति विचार चल रहा था तृप्ति का निरंकुशा तृप्ति की बात कह रहे थे बीच में प्रासिकुम छो और क्या क्या बातें बता रहे हो आप आते प्रकृति में इसको घटाओ समझाओ इतना तिशूरण बोधेन नुज्य देवृत्तिया देहा किस क्या होगा बताओ हा बताओं हा हावी ये मतिशरेण बोधेन जो कोई व्यक्ति साधक मुक्षु ऐसा शूरवीर कौन एव शूरवीर ज्ञान उससे व्ययुक्त कभी नहीं होता जो व्यक्ति ज्ञान से व्ययुक्त कभी नहीं होता वह देहादिगत प्रवृत्ति निवृत्ति से क्या उसका फर्क पड़ता है अर्थात कोई फर्क पड़ता जब ज्ञान रूप साम्राज्य को प्राप्त कर लिया है जिस व्यक्ति ने और ज्ञान व्य साम्राज्य से जो व्युक्त नहीं होता सदा ज्ञान रूप साम्राज्य में ही प्रतिष्ठित से व्यक्ति को ईश्वर से होने वाले प्रवृत्ति निवृत्तियों से क्या प्रवाह क्या फर्क पड़ने वाला है कुछ फर्क नहीं पड़ता। यह पुमान मुक्त बोधेन। जो पुरुष जो साधक इस उक्त प्रकार से अतिशूर जो अविद्या के घातक ज्ञान के द्वारा कौन सा ज्ञान त्मकत्व ज्ञान ब्रह्मात्मिक के द्वारा नियद्य न कदापि कदापू जो पुरुष कदापि से कदा नहीं होता अस्य प्रति देहादीया प्रवृतिया निवृत्तिया देहादि में होने वाले प्रवृत्ति निवृत्ति के द्वारा उसका निष्ठ होने वाला अनिष्ट होने वाला है, है। अतएव बुद्ध पुरुष जो ज्ञानी है उसके लिए क्या है प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों ही नहीं यही साबित करना था तो सिद्ध हो गया ज्ञानी के अज्ञानी भी ला ला। मेरे में भी क्या प्रवृत्ति की जरूरत है मैं प्रवृत्ति होगा यही तो देख नकल कर रहे ना गुरु लोग जिस भी स्थिति में रहे हो उनका देखा कि चेड़ो ने नकल कर रही कबीरा अपनी स्थिति में थे उनका देखिए क्या कर दिया हम भी त्रिपुण नहीं लगाएंगे कोई को तिलक नहीं लगाएंगे कुछ नहीं लगाएंगे हम भी कबीर हैं, है लेकिन। साथ थे। वो भी परम क्या नहीं थे इसलिए उन्होंने कहा दाड़ी वाड़ी क्या करना बाहर मुंडन सुन छोड़ दिया अब उनकी क्षण मूर्ख सारी दुनिया जो पंच या दाड़ी छोड़ मुझे सारे सरदार लोग हम नाना संप्रदाय हम पंच छोड़ेंगे ये अरे गुरु ने अपनी में था उनको मुंडन में भी रुचि नहीं ना मुंडन में भी रुचि नहीं थी जैसे था जाड़ी वैसे रह गया उनका और भी दाढ़ी छोड़ दी निकल करेष्ट जो आचरण कर गए शास्त्र आचरण की बात वहाँ करता नकल करने के लिए नहीं कर रहे हैं तुम तो बाहरी नकल किया ना केवल आप तो बाहरी चीजों में नकल कर रहे और ज्ञानेश्वर महाराज जैसे हैं, वो तो सन्यासी का पुत्र थे इसमें जनवरी छोटी हुई नहीं और सारे वारकरी जन छोटी त्याग ये नकल है हाँ सारे संप्रदाय वाले जन छोटी रखती अभी चल रहा है धीरे धीरे थोड़ा अकल खोल रहा है कुछ लोग रखने लगे हैं बात करी हम वार <laughs> करी है ना हमें कोई जरूरत नहीं बात कर रहे तो हमने तो बहुत लोगों को देखा रखते हैं आनंदी में देखा हूँ बहुत सारे लोग रखते हैं हूँ न कर अरे वो तो खैर गोसाई हो गए सन्यासी का बेटा थे ना गोसाई होने के बाद संस्कार हो नहीं सकती थी इसलिए उन्होंने नहीं रखा इसलिए थोड़ी संप्रदाय सब नकल करते हैं ज्ञान ज्ञान ज्ञान जो उनका था उस का नकल करो जो रिद्ध सिद्धि थी वैसे तो तुम्हें रिद्धि अपनाओ वो सब कुछ नहीं है बस बाहरी नकल करना उनका वेशभूषा बनानी है उनके जैसे बाल छोड़ने हैं दाढ़ी मुछ निकाल देना है जवान वो अट्ठारह थे ना दाढ़ी मुझ तो थी नहीं उनको बाल धिके अब भी जितने हमने देखे बहुत सारे ऐसे है वो बाल छोड़ देते हैं दाड़ी मुझे, <laughs> मुझे बहुत सारे हमने सब जगह दे देखा है ड्रामा पैसा है फोटो खींचवाते हैं और बना देते है ड्रामा उसके पीछे फोटो खींच देते हैं और फिर वो लेकर पीछे से लाइट बना देंगे दुनिया पर क्या क्या कर देते हैं सिर्फ ज्ञानी अपने आप को बंद डुप्लीकेट ज्ञानी सर बन जाते हैं वहां के लोग पढ़ने यहां आप आते आप हुए गलत कारण है ये भी आप सच्चाई नहीं जानते सच्चाई <laughs> जानोगे तो फिर कह रहे तो बेकार हो क्योंकि वहाँ पर मान्यता उसकी है जो यहाँ आके पढ़ के जाता है वहाँ वेदांत पढ़ने वालों को कोई वैल्यू नहीं काशी में पढ़ आए तो पूरा महाराष्ट्र चरणागत हो जाए इसलिए आते हैं ये नहीं, कि पढ़ाने वाले नहीं है वाली नहीं कीमत वाल नहीं, नहीं यहाँ भी पढ़ गए ऋषि ने जब तपस्या किया वो बड़े माँगे। <laughs> माँगे। बड़े महात्मा और अभी लोग यहाँ से तो चले जाएंगे गंगोत्री गोमू को बर्फ के साथ फोटो खींच देंगे ने एक साथ तपस्या किया में झूठ बोलते हैं विश्वास करके बड़ी पूजा करते बर्तों में जाकर एक एक साथ तपस्या किया इसनेद्धा कोई लूटती है इस तरह से श्रद्धा लुटने आते हैं यहाँ पढ़ने थोड़े आते <laughs> <laughs> <laughs> अरे अपवाद कोई होता है तो अपवाद को लेकर हम क्या बताए 99 तो यही है वहाँ नकल भी नहीं हो पाता परीक्षाओं नकल करने की सुविधा है इसलिए पास आसानी से हो सकते हैं ना सभी जिज्ञास कोई -कोई होता है तो इसलिए टीका कार करते प्रवृत्त वग्रह न्याय इसलिए ज्ञानी भी बोले लगेगा ज्ञानी का नकल करेगा वो भी मुझे प्रवृत्ति की जरूरत नहीं निवृत्ति की जरूरत नहीं जैसा तैसा मई पशु जैसा जी क्या फर्क पड़ने वाला है बोल रहा था ना ज्ञानी का नकल अज्ञानी भी कहेगा वो भी कहेगा मेरे को प्रवृत्ति निवृत्ति कोई जरूरत नहीं है जैसे गुरु जी में प्रवृत्ति निवृत्ति रहेंगे रहें बस खाओ पिओ मौज करो बिना ज्ञान ज्ञान ही ज्ञान से कर रहे हैं और बिना ज्ञान जैसे रहना चाह रहा है प्रवृत्तो आग्रह से सर्व था स्वर्ग वापवर्गा तव्यम यद्रिविधांत नहीं बिल्कुल नहीं अज्ञानी हो सारे कर्म करो चाहे स्वर्ग पाने करो चाहे मोक्ष के लिए करो लेकिन करना पड़ेगा तुमको तो प्रवृत्त हो हो प्रवृत्ति में आग्र ही उचित है युक्ति युक्त है युक्त किनको बोधहीन से कब यह सर्व सदा सदा सब प्रकार से बोधहीन ज्ञानहीन ज्ञान रहित आदमी को सब प्रकार से अर्थात निष्काम कर्म योग उप करो उपासना करो भक्ति योग करो लय योग करो जप योग करो सब प्रकार के कर्म करो करते रहो क्यों स्वर्गायवा आप चाहे स्वर्ग पाने के लिए हो चाहे मोक्ष पाने के लिए हो करते ही रहना चाहिए तो है। क्योंकि मनुष्यों के द्वारा यत्न ही रहना चाहिए इसमें कोई महा विदुष आग्रह नुक्तम विद्वान के लिए आग्रह नहीं तो ज्ञानी है उनके लिए कोई आग्रह नहीं तरी कर्मिणाम मध्य वर्तमान कर्तव्य लेकिन मानो अज्ञानियों के पीछे बैठा है ज्ञानी तब क्या होगा उनके पीछे पढ़ावा को क्या करना चाहिए करना कुछ चाहिए? चाहिए? करना चाहिए क्या नहीं नहीं करना करना चाहिए? चाहिए? अगर वो करता नहीं है तो नहीं। हो जाता दर्पण दिखाता है चीज को किसको दिखाता है जैसे सामने वाले आया वैसे तो दिखाएगा सामने वाले गधा है आएगा तो दर्पण आदमी थोड़ी दिखा दे गधा ही अज्ञानी दर्पण के शुद्ध है। उसके सामने आ गया, इसमें क्या व्यवहार दिखेगा उस अज्ञानी के अनुरूप व्यवहार दर्पण में जैसा बिंब आया उसके अनुरूप ही तो दिखेगा ना लाइट जैसा छोड़ोगे वैसे लाइट का प्रतिफलन भी होगा दर्पण से लाल रंग का लाइट छोड़ो तो नीले रंग का दर्पण से थोड़ा निकलेगा उसी प्रकार जैसा आदमी ज्ञानी के सामने आता है उसी व्यक्ति के अनुरूप इस ज्ञानी के शरीर से प्रतिक्रिया हो जाती है इसे बच्चे के साथ वो तो बच्चे जैसे व्यवहार कर देते हैं अज्ञानी के साथ अज्ञानी जैसे व्यवहार कर देते हैं ज्ञानी आ गया तो ज्ञानी के साथ ज्ञानी जैसे व्यवहार कर देते हैं जो जैसे आए उसके साथ वैसी व्यवहार क्रिया प्रतिक्रिया हो जाती है जब उनको कोई लेन तो है नहीं उन चीजों से अलग है क्रिया प्रतिक्रिया से बिल्कुल अलग है इसे जैसा गेंद को दीवार पर फेंका वो गेंद वापस फेंक गेंद्रह नहीं है ना उनके प्रवृत्ति निवृत्ति में कोई ज्ञानी का आग्रह कर्तव्य कर्तव्य कुछ भी नहीं रहा इसलिए कहते हैं विद्वा चित मध्य तद अनुरोध का न मनसा वाचा करोत्यवा केला क्रिया विद्वांश्चित तादा मध्ये यदि हो करके होकर के पीछे पड़ा हुआ है तो तद अनुरोध होता उन्हीं अज्ञानियों के अनुसरण करता हुआ काये न मनसा वाचा करोत्यवा केला क्रिया। सारी क्रिया उसके शरीर से वाणी से मन से उनके अनुकूल उनके अनुरोध से होती रही तो परीक्षा उन्हीं के अनुरोध से होते रहेगा विद्वांस ताद कर्मीणाम अज्ञानी नाम मध्य चेत विद्यमान हो जाता है तो तद अनुरोधता उन्हीं अज्ञानियों के अनुसरण करते हुए शरीरारिया करोते हुए शर्रादियों के द्वारा सारी क्रिया होती रहेगी न और कर्मी उसको निवारण भी नहीं कर जैसा आदमी है उसको वैसा जवाब मिल जाता है उसके अनुसार वैसे व्यवहार हो जाती है कि जो करते ना सोच समझिए कर्तृत्व तो ही नहीं हो ज्ञानी अपने स्वरूप में हो गया ब्रह्म हो गया वो सोचेगा समझे क्या समझेगा क्या करेगा क्या कर्तृत्व नहीं भोक्तृत्व नहीं कुछ नहीं इसे जो जैसा है उसके साथ जैसा होना है वो परमानुसार रहना इस शरीर के द्वारा क्रिया उसके साथ हो जाती है खाया वाचा सूना मध्ये। इसलिए वही जब तत्व के पीछे बैठेगा तत्व तो को जानने की इच्छा वाले लोगों का पीछे बैठेगा तो अज्ञान की चर्चा करेगा अज्ञानियों की चर्चा करेगा और मोक्षों के बीच में तत्व तो की जिज्ञास के बीच में तत्व तो की चिंतन करेगा इसे जैसे लोग आते हैं उनके अनुसार सामने चर्चा होती है वो समझता नहीं है वो स्वतः ही हो जाता तो समझने में क्या जरूरत है ये वो बुद्धि समझने लगेगा क्या करते तो आ जाएगा फिर वो समझता हूँ और सो दे दर्पण इस दृष्टा गया ना दर्पण के समझ के दिखाएगा क्या इसके इसके चेहरे में कहा घाव है कहाँ घाव नहीं है कितना दिखाऊँ कितना न दिखाऊं ऐसे दर्पण समझ के दिखाता है क्या दिखाई देता है उसका स्वभाव है दर्पण जैसा शाम है चीज चीज दिखा देता है वैसे ज्ञानी का अंतरण इतना पवित्र इतना शुद्ध इतना सरल हो जाता है ज्ञान के वजह से ही स्वरूप के वजह से ही कि उसके दर्पण से भी महान है दर्पण तो चीज दिखाता है।, नहीं यहां प्रतिक्रिया भी हो जाती है जो जैसे आया उसके अनुरूप उसके लिए प्रतिक्रिया हो जाती है लेकिन जब तत्व बुध सुना तत्व जिज्ञासुना मध्य औस कृत्य महा वहां क्या करता है वो यदा स्वयं वहां जागरणी सारे कर्म कांड का खंडन कर। का तो तो करो सारे क्रियाओं का खंडन करेगा तत्व ज्ञानी तत्व कर्म मत करो छोड़ो सब बोले दूष है दोष है इसमें अनित्य सुख देने वाला है ल तक तुम्हें स्वर्ग देगा फिर लौट के आना पड़ेगा तेरे को ऐसे शास्त्रों इस्तेमाल करके पूरा वैरागी की बात कहेगा कर्म की बात बिल्कुल खंडन करेगा। करिएगा पीछे बैठेगा नहीं सब कर्म करने बोले तुम ये जब करना तुम हवन करो ये तुम कर्म कांड करो तुम ये करो तुम वो करो सबको तो करने को प्रेरणा देगा ये लक्षण भूतुना मध्य भूतु जिज्ञासुओं के बीच में जब यह विद्वान बैठता है तदा पुनः तब वह क्या करेगा कहेगा बोधाया क्रिया सर्वा दूषण बोध कराने के लिए ज्ञान के लिए उनको क्या कहेगा एशाम उन ज्ञानियों की सारी क्रियाओं का निंदा कर देगा क्रिया सर्वा उन जिज्ञास के सामने सारी क्रियाओं में दोष दिखाएगा स्वयं और स्वयं भी त्याग देता है त्याग कर बैठता है और को को भी त्यागने के लिए प्रेरणा देता है ऐसा भूत सुनाम बोधाय उन्हीं का बोध कराने के लिए तत्व ज्ञान जननाय तत्व को उनके हृदयों में प्रकट कराने के लिए ताया दूषित उनके होने वाले बाह्य सारी क्रियाओं को दूषित करते हुए स्वयं त्यज तो स्वयं ज्ञानी त्याग देना चाहिए